हॉस्पिटल में तैनात अन्य पुलिस वालों की ही तरह विक्रांत का भी डिनर हॉस्पिटल के भीतर मौजूद कैंटीन से लाकर दिया गया था विक्रांत डिनर कर ही रहा था कि उसे एक बड़ी गुड न्यूज मिली दरअसल अब तक कुलदीप और उसके गैंग में काम करने वाले मंगल को होश आ चुका था उनके होश में आते ही पुलिस ने उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया अपना जैन घबराहट के मारे या फिर कुलदीप के डर के मारे खुद को सेव करने के लिए मंगल ने पुलिस को सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया उसने पुलिस के आगे अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और पूरे क्राइम के बारे में बता डाला मंगल ने पुलिस को बताया कि कुलदीप ने ही उसको और बाकी के गैंग मेंबर्स को इस मर्डर केस के लिए तैयार किया था उन लोगों का मेन मकसद मेडिकोर फार्मा के शेयर प्राइस को एकदम नीचे गिराना था ताकि मेडिकोर फार्मा को लॉस हो और उसके सहारे ये लोग शेयर मार्केट से काफी सारा पैसा बना सकें इस काम में इन लोगों को विदेश से भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे मेडिकोर फार्मा के मर्डर केस में जितना कुछ हुआ है वो सब प्लान कुलदीप सिंह का ही था उसने मेडिकोल फार्मा के शेयर प्राइस को नीचे गिराने के लिए दो तरीके आजमाए थे पहला तो उसने मेडिकोर फार्मा के एम्प्लाइज को मारकर कंपनी के लोगों में भय फैलाने का प्लान किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मेडिकोर फार्मा से विश्वास उठता जाए और कंपनी के शेयर की प्राइस गिरती चली जाए दूसरा प्लान उसने ये बनाया था कि मेडिकोर फार्मा के नाम से मार्केट में फेक दवा फैला दिया जाए ताकि लोग मेडिकोर फार्मा की दवाई खरीदना बंद कर दें लेकिन दवाई बनाना कोई आसान काम नहीं था ऐसे में गलत दबाव बनाने के लिए ही कुलदीप ने प्रोफेसर खुराना को ढूंढ निकाला था फिर बाद में पता लगा कि प्रोफेसर खुराना भी मेडिकल फार्मा से अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। ऐसे में कुलदीप ने बड़े चालाकी से प्रोफेसर खुराना को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया इस पूरे क्राइम में प्रोफेसर खुराना को बली के बकरे की तरह इस्तेमाल किया गया था और उन्हें लग रहा था कि ये लोग उनके बदले के लिए काम कर रहे हैं और फिर शुरू शुरू में प्रोफेसर खुराना के कहने पर ही मेडिकोल फार्मा के एम्प्लॉज का मर्डर करना शुरू किया गया कुलदीप का प्लान एक के बाद एक करके मेडिकोल फार्मा के एम्प्लॉज को मारने का था हालांकि और, और ये सब करने के लिए उसे पूरा सपोर्ट फॉरन में बैठे लोगों से मिल रहा था प्रोफेसर खुराना बेशक इन लोगों के साथ शामिल थे लेकिन उन्होंने एक भी मर्डर नहीं किया था प्रोफेसर खुराना को सिर्फ डुप्लीकेट मेडिसिन बनाने का काम दिया गया था बाद में जब कुलदीप और उसके गैंग के लोगों ने रोजाना एक एक लोगों को मारना शुरू कर दिया तब फिर प्रोफेसर खुराना को थोड़ा डर लगने लग गया और फिर जब कुलदीप ने मॉल के भीतर पांच करोड़ रुपए में आग लगा दी तब तो प्रोफेसर खुराना और ज्यादा डर गए उन्हें पकड़े जाने का डर सताने लगा और उन्होंने कुलदीप के साथ काम करने से मना कर दिया कुलदीप को लगा कि प्रोफेसर खुराना पुलिस के पास जाकर सब कुछ बयान कर सकते है ऐसे में कुलदीप ने ही प्रोफेसर खुराना की गाड़ी में बॉम्ब रखकर उनका मर्डर किया था इधर जब प्रोफेसर खुराना के घर के भीतर सेफ बॉक्स में रखी हुई दवा की चोरी हो गई तब कुलदीप के पास कोई और चारा नहीं बचा था उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि रूही ऐसे मौके पर दवा को सेफ बॉक्स में से चुरा ले जाएगी अब कुलदीप और उसके गैंग की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि अब तक वो प्रोफेसर खुराना को मार चुका था और फेक दवा बनाना उसके बस की बात नहीं थी ऐसे में कुलदीप किसी भी कीमत पर उस चोरी हुई दवा को हासिल करना चाहता था इसके लिए वो मोह मांगा पैसा देने को तैयार था क्योंकि अगर ये दवा खो जाती है तो फिर उसके लिए मेडिको फार्मा के शेयर को डाउन करना नामुमकिन हो जाता और दूसरी चीज ये भी थी कि अब तक प्रोफेसर खुराना की भी मौत हो चुकी थी ऐसे में अब अगर ये लोग कंपनी से जुड़े किसी और का मर्डर करते तो फिर तुरंत ही पुलिस को पता लग जाता कि मेडिको फार्मा के मर्डर केस में प्रोफेसर खुराना का हाथ नहीं है और फिर कुलदीप के पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ जाता है ऐसे में अब वो आगे मेडिकोर फार्मा में किसी का मर्डर नहीं करने वाला था अब उसका मकसद सिर्फ फेक दवा को मेडिकोर कंपनी के नाम से फैलाना था और इसके लिए वो किसी भी हालत में चोरी हुई दवा को हासिल करना चाहता था कुलदीप ने चोर मार्केट में उस फेक दवा के लिए मुंह मांगा पैसा देने का ऐलान कर दिया फिर जब ये बात छोटे मालिक को पता लगी तो फिर उन्होंने तुरंत रूही को इसके बारे में बताया उधर रूही अब तक उस फेक दवा को मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर बेच चुकी थी ऐसे में जब उसे लगा कि इस दवा की उसे मुंह मांगी कीमत मिल सकती है तो फिर उसने वापस से मेंटल हॉस्पिटल से दवा चुराने का प्लान बनाया और फिर उसी दिन रूही की मुलाकात विक्रांत से मेंटल हॉस्पिटल के बाहर हुई थी फिर जब कुलदीप को यह पता लगा कि रूही के पास वो दवा है तो फिर उसने तुरंत ही रूही समेत छोटे मालिक को भी किडनेप कर लिया इसके बाद उन लोगों ने रूही को इतनी बुरी तरीके ऐसी टॉर्चर किया की कि उसने ये बता दिया की उसने दवा को कॉलविन हॉस्पिटल के रूम नंबर छ में छुपा रखा हुआ इसके बाद तुरंत ही कुलदीप अपनी पूरी गैंग को दो लोग बीएमडब्लू कार में हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर उन्हें ऑपरेट कर रहे थे हॉस्पिटल के पास में ही कुलदीप भी एक कार में छुपा हुआ था हॉस्पिटल में घुसने वाले तीनों प्रोफेशनल किलर्स ने पहले ही वहां के सीसीटीवी सिस्टम को खराब कर दिया था किसी को उनके वहां पर आने का सबूत ना मिल सके लेकिन ना जाने कैसे वहां पर इंस्पेक्टर लोकेश और विक्रांत पहुंच गए थे और फिर उन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो गई इसके बाद जब बाहर बीएमडब्ल्यू में बैठे मंगल और उसके साथी को अंदर कुछ गड़बड़ होने की खबर मिली तो फिर वो लोग तुरंत यहाँ से भागने लगे लेकिन फिर विक्रांत ने उन्हें भी दबोच लिया लेकिन कुलदीप भी वहां हॉस्पिटल के पास मौजूद था इसके बारे में विक्रांत को खबर नहीं थी जब विक्रांत ने मंगल और बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर को पकड़ लिया ताफिर कुलदीप गाड़ी में बॉम्ब फिट करके वहां पर पहुंच गया उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी में रूही और छोटे मालिक को भी किडनेप करके रखा हुआ था तो उसका प्लान बॉम्ब ब्लास्ट करके वहां हाईवे पर ही रूही और छोटे मालिक समेत मंगल और बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर को भी मार देने का था ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगे और कोई उसे पकड़ ना सके लेकिन वहां पर भी विक्रांत ने उसका प्लान चौपट कर दिया कुलदीप के गैंग में जितने भी लोग शामिल थे वो सभी काफी खूंखार और खतरनाक टाइप के लोग थे सबके सब, सब सुसाइड बॉम्बर थे विदेश में बैठे उनके बॉस का इंस्ट्रक्शन भी यही था कि किसी भी हालत में उन्हें पुलिस के हाथ नहीं लगना है अगर पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है तो पहले ये लोग जान की परवाह किए बगैर उनसे भिड़ बैठते थे और फिर जब उन्हें लगता था कि ये पुलिस का सामना नहीं कर सकते है तो ये बॉम्ब ब्लास्ट करके खुद को भी खत्म कर देने से परहेज नहीं करते थे रूही के घर के बाहर वो हरे रंग की जैकेट वाला किलर भी सुसाइड बॉम्बर ही था उसने भी खुद ही ब्लास्ट करके अपनी जान दे दी थी लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगने दिया था वही नहीं बल्कि उसके गैंग का हेड यानी कि कुलदीप भी सुसाइड अटैकर था उसने भी हॉस्पिटल में घुसकर मंगल और बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर समेत खुद को बॉम्ब से उड़ा लेने का प्लान बना लिया था लेकिन वहां पर भी विक्रांत ने मौके पर पहुंचकर उसका सारा प्लान चौपट कर दिया मंगल ने बताया कि उन लोगों का मेन बॉस जो की विदेश में रहता है वो सजा और इनाम देने को लेकर बहुत सख्त है जब गैंग का कोई मेंबर उसके लिए अच्छे से काम करता था तब वो उसे इनाम दिया करता था लेकिन अगर कोई गलती करता था तो फिर उसे पत माफ नहीं करता था और उसकी सजा पाने से बेहतर ये लोग खुद ही अपनी जान देना समझते थे हालांकि वो मेन बॉस किसी से बात भी नहीं करता था सिर्फ कुलदीप ही उसके कॉन्ट्रेक्ट में रहता था उसे जो भी ऑर्डर देना होता था वो कुलदीप को बताता था और कुलदीप यहाँ पर सब कुछ उसी के कहने के अनुसार किया करता था मंगल के कनेक्शन के बाद अब मेडिकल फार्मा का मर्डर केस ऑफिशियली क्लोज हो चुका था हालांकि अभी तक पुलिस को केस का मेन मास्टरमाइंड जो कि विदेश में बैठकर यह सब करवा रहा था उसे पकड़ना बाकी था लेकिन विदेश जाकर किसी क्रिमिनल को पकड़ने का काम ना तो स्पेशल टीम के इन्वेस्टिगेटर के रूप में विक्रांत का था और न ही यह सोलन पुलिस ब्रांच का काम था इनका काम था सिर्फ केस की फाइनल रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर के हवाले करना बाकी आगे का काम कैसे करना है ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हायर अथॉरिटी के लोग डिसाइड करेंगे विक्रांत ने मेडिकल फार्मा के मर्डर केस की फाइनल रिपोर्ट बनवाकर कर हेडक्वार्टर को भिजवा दिया था साथ ही उसने तमिल स्टार यानी के एग्जीबिशन में चोरी हुए मणि वाले केस की भी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को पहुँचा दी थी इसके बाद का काम हेडक्वार्टर को करना था हेडक्वार्टर की तरफ ऐसी भी विक्रांत को तुरंत ही रिप्लाई मिल गया था और वहाँ से दो अलग अलग टीमें दो दिन के भीतर ही सोलन पुलिस ब्रांच पहुँच चुकी थी पहले टीम ने मेडिकल फार्मा वाले मर्डर केस की के डिटेल रिपोर्ट ली और वो लोग अपने साथ इस केस में इन्वॉल्व लोगों को अपनी कस्टडी में लेकर गये ताकिस्ट कर सके इसके बाद एक दूसरी टीम सीबीआई की तरफ ऐसी भेजी गयी ने तमिल स्टार की चोरी करने वाले कलेक्ट किया और फिर ये रूही के पिता और इस मणि की चोरी के आरोपी जोधन सिंह को अपने साथ लेकर चले गए सीबीआई की टीम जोधन सिंह का अपने कस्टडी में इलाज करवाने वाली थी और जब वो ठीक हो जाएगा और बयान देने लायक हो जाएगा तब सीबीआई उसे इंटरोगेट करना शुरू करेगी कुल मिलाकर विक्रांत और उसकी स्पेशल टीम ने एक साथ दो बड़े और मेजर केस को सॉल्व करके दिखाया था जिसके लिए उन्हें चारों तरफ से तारीफ और बधाइयां मिल रही थी विक्रांत के निर्देशन में उसकी टीम न सिर्फ मेडिकोर सीरियल मर्डर केस को सॉल्व करके शहर में फैले हुए खौफ के माहौल को खत्म किया था बल्कि डूबने के कगार पर खड़ी मेडिकोर फार्मा कंपनी को भी बचा लिया था ऊपर से उसने पूरे देश में सनसनी बने हुए तमिल स्टार के चोरी वाले केस में भी बहुत बड़ा क्लू ढूंढ निकाला था साथ ही उसने जोदन सिंह जैसे खूंखार और शातिर चोर को भी अरेस्ट करके दिखाया था पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उसके इस अचीवमेंट की बहुत चर्चा हो रही थी ये सब काम खत्म होने के बाद फिर आए विक्रांत रूही और बाकी लोगों के डी मैच की रिपोर्ट के बारे में सोचने लग गया उससे मेडिकोर फार्मा के मर्डर केस ऐसी तो मुक्ति मिल चुकी थी लेकिन अब सिर काटने वाले केस के रूप में उसके आगे एक बड़ी चुनौती खड़ी नजर आ रही थी हालांकि अब तक विक्रांत के पृथ्वी को का असर खत्म ही होने वाला था लेकिन अभी भी अदृश्य शक्ति का एडवेंचर चल ही रहा था वो अब सोलन पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने टीम मेट से मिलने के लिए जा ही रहा था की अचानक से विक्रांत का फोन बच पड़ा गजब का है दिन सोचो जरा हेलो डिटेक्टिव विक्रांत स्पीकिंग कौन बोल रहा है